घर वापसी ईफ हम घर जा रहे हैं कार्लोस माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी घर यहाँ भी है उन्होंने कहा लेकिन घर वहाँ भी है माँ और पापा खुश हैं पर मुझे और मेरी बहनों को इसके बारे में पक्का पता नहीं है मैक्सिको अब हमारा घर नहीं है हालांकि हम वहाँ पैदा जरूर हुए थे पापा पुरानी स्टेशन वैगन में हमारे बक्से और सूटकेस भरते हैं वो कूलर वाला ठंडा बक्सा भी रखते हैं जिसमें यात्रा का खाना और कोल्ड ड्रिंक्स रखी मेरी छोटी बहन नोरा और बड़ी बहन डोलोरेस मेरे साथ पीछे की सीट पर बैठी हैं। नोरा पांच साल की है डोलोरेस दस की है पापा घर के दरवाजे को बंद करते हैं वो वास्तव में मजदूर प्रबंधक मिस्टर कुरोडेन का घर है पर जब तक हम उनकी फसलों पर काम करते हैं तब तक हम उस घर में रह सकते हैं पिछले पांच सालों से वो घर हमारा है कैंप के सभी लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं नोरा अपने सबसे प्रिय मित्र मारिया की ओर हाथ हिलाती है उदास मत को नोरा डोलोरस ने कहा हम मेक्सिको सिर्फ क्रिसमस के लिए जा रहे हैं तुम जल्दी मारिया से फिर मिलोगे फिर हमने अपना सफर शुरू किया हमारे माता पिता के गांव लापेरला के लिए एक लंबी ड्राइव है मेक्सिको में सीमा पार करते समय मेक्सिको में सीमा पार करते समय थोड़ा घबराए हुए भी हैं क्या आपको पक्का पता है कि वे हमें वापस आने देंगे पापा मैंने पूछा बेशक तुम चिंता मत करो हम कानूनी तौर पर खेत मजदूर हैं हमारे पास पक्के कागजात हैं कागजात पापा मैंने जल्दी से दोहराया द पेपर्स पापा हमेशा स्पेनिश में बोलते हैं पापा और माँ को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, में है। मुझे कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं दिखा। लेकिन माँ को न, अंदर न है। मेक्सिको, मेक्सिको, माँ धूप से भरे सर्दियों के आकाश को चुंबन देती है हर रात माँ और मेरी बहनें कार में ही सोती है पापा और मैं कंबल में लिपटी हुए जमीन पर सोते हैं मैं सितारों को निहारता हूँ क्या लापेरला वाकई में अच्छा है मैंने पूछा हाँ मिजो पापा ने कहा हमारा गांव काफी छोटा है आपने हमें उसकी सुंदरता के बारे में कई बार बताया है, मैंने कहा हाँ मुझे लगता है कि पापा अंधेरे में मुस्कुरा रहे हैं हाँ एकदम सुंदर फिर आपने और माँ ने अपने गांव को क्यों छोड़ा यह जो यह वो सवाल है जो डोलोरस और मैंने अक्सर पापा और माँ से पूछा है हम जानते हैं कि उनका काम कितना कठिन है स्ट्रॉबेरी के खेतों में चिलचिलाती गर्मी टमाटर की कैरियों के बीच तब सूरज जहां छोटी मक्खियां चेहरे को लगातार काटती है हम इसलिए सब इसलिए जानते हैं क्योंकि हम भी खेतों पर काम करते हैं सप्ताह के अंत में और स्कूल की छुट्टियों में हमें पता है माँ तब मा, तब मा मा बड़ी मुश्किल से चल पाती है। अपना हमने दोबारा पूछा लापेरला में कोई काम धंधा नहीं था हम यहाँ नए अवसरों की तलाश में आए हमें हमेशा यही जवाब मिलता है कभी कभी उनकी पीठ के पीछे डोलोरेस पापा की नकल भी करती है हम नए अवसरों के लिए आए पर मुझे तो यहाँ कोई शानदार अवसर नजर नहीं आए अब बड़ी हो गई है और वो काफी है। उसकी को उसकी रहती है। मैं आसमान में पुछल तारे से एक मन्नत मांगता हूँ हर दिन हम छोटे छोटे शहरों से होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं हम कार का पीछा करते कुत्तों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं नोरा बार बार पूछती है क्या यह लापेरला है और पापा जवाब देते हैं अभी नहीं नोरा हम सुंदर छोटे गांवों से गुजरते हैं जहां पर बिजली के खंभों से फूल के गमले लटके हैं और सड़कें चिकनी, चमकदार पत्थरों की बनी है क्या यह लार है पापा? अभी नहीं रास्ते में हमें कई बसें मिलती हैं। हम उल्टी दिशा में साइकिल पर सवार आदमी औरतों को जाते हुए देखते हैं हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी गधे को ले जा रहा है जिस पर ऊंचाई तक जल्द लकड़ी लगी है वो आदमी हमें घूरना बंद करता है कभी कभी हम बहुत धीरे जाते हैं क्योंकि सड़क पर भेड़े होती है भेड़े सर्दियों के ऊन से लदी होने से मोटी दिखती है चौथी शाम को हम लापेरला पहुंचते हैं नोरा ने अब पूछना बंद कर दिया है मां के बताने के बाद ही हमें लापेरला पहुंचने का पता चलता है सड़क के किनारे हमारी कार चलती है क्रिसमस के लिए सड़क कागज की झंडियों से सजी है लाल गुलाबी पीले और नीले रंग की झंडियों से इधर उधर मकान बिखरे है एक किराने की दुकान है बड़ी पानी की टंकी एक चर्च जिसके ऊपर एक चमकता व सितारा लटका है लापेरला बिल्कुल उन तमाम गाँव की तरह ही है जिनसे हम अभी होकर गुजरे हैं पापा हॉर्न बजाते हैं और उससे लोग अपने अपने दरवाजों पर आते हैं कोई अपनी खिड़की फुलता है देखो जोस और कौनसेलो का परिवार वो क्रिसमस के लिए घर आए हैं वो चिल्लाता है जोश कांसेलो बड़े सुंदर बच्चे हैं वे कहते हैं वे कितने अच्छे कपड़े पहने हैं कौनसे लोग माँ मुस्कुराई वे उनके सबसे अच्छे कपड़े नहीं है हमारे चारों ओर बच्चों की भीड़ है फिर मैंने माँ को घुटी हुई आवाज में कहते हुए सुना वो रहे तुम्हारे दादाजी और मौसी अन्ना ये बुढ़ा आदमी घर में से बाहर आता है उनके पीछे काले बालों वाली लंबी पतली औरत है वो एक छतरी जैसी दिखती है और नोरा खुद को छोटा दिखने के लिए को चूस रही है नोरा बड़ी शर्मीली है दादाजी के घर के बाहर एक लकड़ी का हल पड़ा है मुझे याद है जब माँ और पापा ने उसे खरीदने के लिए पैसे बचाए थे बाद में उन्होंने दो बैलों के लिए भी पैसे भेजे थे वो बैल कहाँ थे शायद वो किसी अन्य रिश्तेदार के पास हो दादा और मोसी अन्ना ने हमें गले लगाया वे अजनबी नहीं लग रहे थे। उस रात लापेरला में हर कोई दादाजी के घर आए लोगों ने पुरानी दिनों पुराने दिनों की यादों को तरोताजा किया मैंने पहले कभी भी माँ और पापा का इतना पा, और पापा को इतना जीवंत नहीं देखा था अंग्रेजी में कुछ बोलू एक महिला ने मुझसे कहा फिर हर कोई शांति से मेरे बोलने की प्रतीक्षा करने लगा मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहूंगा यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा अंत में मैंने खकड़ा वे हसर और उन्होंने तालियां बजाई कल्पना करे कौन से लो आपका बेटा आपके सभी बच्चे फराठे से अंग्रेजी बोलते हैं वे कितने स्मार्ट हैं हाँ पापा ने कहा उनका स्कूल ठीक ठाक है वे वहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एक महिला ने सिर हिलाकर कहा बच्चों को वहाँ ले जाकर आपने बड़ी बुद्धिमानी की वैसे यहाँ का स्कूल भी अच्छा है लेकिन हमारे बच्चों के लिए अवसर कहाँ है यह सुनकर मैंने अपनी पलक झपकाई फिर से वही शत हमने ठीक ही किया माँ ने लेकिन वह जिंदगी काफ़ी कठिन थी और अभी भी कठिन है माँ इतनी दुखी लग रही थी उन्हें देखकर मुझे डर लगा लेकिन जल्द वे फिर से हंसने लगे फिर मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आया जब तक सब मेहमान गए तब तक काफी देर हो चुकी थी माँ और पापा दादाजी के घर के फर्श पर ही सो गए और हम लोग कार में सोए बाहर अंधेरा नहीं था क्योंकि क्रिसमस का चांद आसमान में था और घरों की खिड़कियों में से क्रिसमस की रोशनी जगमगा रही थी तुम यहां बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे माँ ने खुशी से कहा यहाँ सब कुछ सुरक्षित है नोरा डोलोरस और मेरे बीच लेटी थी हम दोनों बातचीत करना चाहते थे और नोरा के सोने का इंतजार कर रहे थे माँ और पापा को यह जगह बहुत पसंद है मैं फुसफुसाया। कुछ बड़े लोगों ने कार की खिड़की में से झांककर अंदर देखा मैं कूद कर उठा लेकिन बाहर केवल एक जिग्याशु चुपकाए थी लापेरला सुंदर है मैंने कहा लेकिन माँ और पापा के लिए वो कुछ विशेष है इसी वजह से वो यहाँ इतने खुश हैं मुझे ऐसा नहीं लगता डोलेरस ने कहा मैं प्रतीक्षा करता हूँ क्योंकि डोलेरस बहुत कुछ जानती है लेकिन इसकी वजह उसने कहा अब तुम चुप रहो और सो जाओ फिर कोई दादाजी के घर से बाहर निकला माँ अपने सफेद नाइट गाउन में थी और पापा धारी दार पहने हुए थे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली माँ ने कार का दरवाजा खोला और कंबल हमारे ऊपर खींचा एंगेलोस वो बड़बड़ाई और तब फिर कुछ बहुत अजीब हुआ माँ और पापा नाचने लगे कोई संगीत नहीं था लेकिन वे गली में नंगे पैर नृत्य कर रहे थे कुत्ते उनके पैरों को सुनने के लिए उनके पास आते थे जिज्ञासुगा उन्हें रुचि से देख रुचि से देख रही थी मम्मी और पापा ने उनकी अनदेखी थी डोलोरस और मैंने देखने के लिए अपनी गर्दन रुचि की माँ कितनी जवान और खूबसूरत दिखती है डोलो रस उस पापा कितने सुंदर माँ अपने कंधे के दर्द के बारे में बिल्कुल भूल गई है मैंने कहा और पापा अपने घुटनों के दर्द के बारे में बिल्कुल भूल गए हैं डोलोरस ने कहा वे नाचते गाते हैं पापा का गाल माँ के बालों पट्टी के हैं, मैं देख रहा हूँ कि माँ के कान में वे कुछ फुसफुसा रहे हैं मुझे लगता है जैसे मुझे उनका नृत्य नहीं देखना चाहिए और फिर से मैं लेट जाता हूँ डोलोरस भी वही करती है थोड़ी देर के बाद हम दादाजी के दरवाजे को बंद होते हुए सुनते हैं अब माँ और पापा अंदर चले गए मेरे सीने में भयानक दर्द है वे इस जगह से इतना प्यार करते हैं क्योंकि यह उनका अपना घर है वे हमारी आपस में, में बातें करते हैं तब मैं उनकी बातें सुनती हूँ ये सुनकर मैं मुस्कुराया मुझे पता है कि डोलोरस माँ पापा की बातें सुनती है इसलिए वो इतना अधिक जानती है पर मैंने कहा वो सब हमारी पढ़ाई लिखाई के बाद होगा मैं उन्हें यहाँ ला पेरला की गलियों में वापस आकर नाचते हुए देखता हूँ फिर मैं वहीं नेट जाता हूँ और अंत में क्रिसमस के सितारों को निहारते हुए सो जाता हूँ